भीम तक तक दुम भिम तक तक भिम तक तक भिम तक तक आ आ ई आ आ आ मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकली बिल्ली चिट्ठी में से निकली बिल्ली बिल्ली खाए जरदा पान काला चश्मा पीले कान अरे बिल्ली खाए जरदा पान काला चश्मा पी ले आ आ मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकली बिल्ली अरे चिट्ठी में से निकली बिल्ली कान में झुमका नाक में बत्ती कान में झुमका नाक में बत्ती हाथ में जलती अगरबत्ती अरे नहीं यार मगर बत्ती, अरे बोला न अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती अगर अगर छाप आग, अगर आग पे बैठा पानी ताप अगर छाप आग पे बैठा पानी ताप अरे में से निकला मच्छर हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्कार तो साहब आज आपसे वो बात करूंगा जो पिछले एक महीने में मेरी जिंदगी में गुजरी आप सोच रहे होंगे एक महीने में जिंदगी में क्या हो गया एक महीना और जिंदगी ये तो दो बड़ी अजब सी बातें हैं क्योंकि जिंदगी में जो इतनी लंबी चल चुकी है उसमें एक महीने का समय क्या मायने रखता है अरे नहीं साहब कभी कभी एक मिनट का समय भी मायने रखता है बहुत मायने रखता है हाँ। ये एक महीना आपके लिए जिस तरह से गुजरा वो एक बात है और जो हमारा गुजरा वो वो भी एक बात है भाई साहब चलिए तो आपकी बात भी करेंगे और हम अपनी बात भी करते हैं तो साहब सबसे पहले आपको ये बताए कि आप सोच रहे होंगे इस एक महीने में हुआ क्या दरअसल एक, एक महीने में हुआ ये कि हमको एक बार फिर से भारतीय स्टेट बैंक के एक मास इंगेजमेंट प्रोग्राम में भाषण देने का अवसर मिला भाषण देने का मतलब उसमें फैसिलिटेटर बनने का अवसर मिला बहुत अच्छा अवसर था और साहब हमको जब इसके लिए कहा गया तो हम बहुत खुश हुए हमने पहले तो मतलब काफ़ी दो तीन चार महीने पहले इसकी बात हमें पता चली थी तो हमने इसके लिए अपना नाम दे दिया था मगर तब हमसे बताया गया कि भाई साहब आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और आप इसके काबिल न रहे एक बात हम आपसे कहेंगे वो सुन के अच्छा नहीं लगा उम्र ज्यादा हो गई है <laughs> तो ये तो आपको उन लोगों से कहना होगा जिन्होंने हमको बताया था मगर खैर साहब फिर उसके बाद अभी पिछले जनवरी के छब्बीस सत्ताईस तारीख को हमारे पास एक फ़ोन आया एक मतलब उच्चाधिकारी का एलएचओ से जिन्होंने हमसे कहा कि नहीं साहब वो उम्र का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है और आप क्या आना चाहेंगे हमने बोला हाँ साहब आना चाहेंगे बस साहब उन्होंने मेहरबानी करके हमारा नाम उसमें डाल दिया और साहब हमको बीस दिनों तक यानी कि दो दो दिन के दस बैचेज में पढ़ाने का अवसर मिला पढ़ाने का तो नहीं यू कहना चाहिए उस कार्यक्रम में फैसिलिटेशन का अवसर मिला अब आपको उसके कुछ घटनाएं बताऊ क्योंकि वो वो एक ऐसा समय था जबकि मेरा इंटरेक्शन लगभग साढ़े तीन सौ से चार सौ पार्टिसिपेंट्स के साथ हुआ जा? और वो पार्टिसिपेंट्स क्लरिकल से लेकर के चीफ मैनेजर तक थे इतने लोगों से? इतने लोगों से। लोगों लोगों से से और साहब उसमें ने जब अपने परिचय दिया तो उसमें उनसे कहा गया कि अपने अपने बारे बारे में में कुछ बताइए तो उसमें जो लोगों ने अपने बारे में बताया मैं आपके साथ सबसे पहले तो वही साझा करना चाहता हूँ तो साहब उसमें से एक व्यक्ति जो स्टैंड आउट करता है मेरे मतलब उन घटनाओं की सूची में वो था कि जब उस व्यक्ति ने बताया उसने कहा कि साहब बचपन से मैं ऐसा व्यक्ति रहा हूं जिसके लिए एथिक्स कोई मायने नहीं रखती। मैंने अपनी जिंदगी का हर एग्जाम कॉपी करके पास किया है मैं क्लास में सबसे शातिर लड़का था और सो मच सो कि कोई भी बच्चा नहीं चाहता था कि वो मुझसे आगे रहे क्यों क्योंकि उसे डर था कि अगर मेरा मन कर गया तो मैं प्रकार से उसे मारूंगा मतलब जिस मतलब जिसमें कांटा होता है प्रकार वो वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में पढ़ा यार। वो exactly, <laughs> तो उससे मारूंगा तो साहब बोला इसके नतीजा यह हुआ कि मैं सबसे बदमाश होने के बावजूद क्लास में सबसे आगे बैठता था दूसरी बात ये कि जब क्लास की लाइन लगती थी तो मैं सबसे आगे खड़ा होता तो था टीचर्स ने किया होगा ये सिस्टम बोला साहब नहीं नहीं टीचर्स ने नहीं बच्चों ने किया जैसा कि उसने बताया वो हाँ, हाँ। उसके बाद उसने ये भी बताया कि साहब उसने 20 साल भारतीय वायु सेना में नौकरी आपने की। इनके बारे में ही बताया था कि इनके पापा ने इनको कुछ चेतावनी वो इस कदर बदमाश और शातिर थे कि उनका कहना यह था कि मैं जब अपने घर पे हर दिन अपने पिताजी से मार खाता था और साहब मेरे पिताजी ने मुझे धमकी दी थी कि 18 साल के तुम जिस दिन होगे उस दिन तुम्हें घर से निकाल दूंगा तो साहब मैंने यह तय मतलब उस लड़के का उन सज्जन का कहना यह था कि मैंने यह तय किया था कि 18 साल साल का होने से से पहले मुझे खुदे ही घर से चले जाना है इसीलिए वो की की उम्र में में भर्ती हो गए लेकिन एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी अपने बारे में इतने लोगों अनजान या अपरिचित तो सब नहीं होंगे मगर एकदम से खुल के अपनी सारी बुराई खोल के रख देना बिल्कुल मैं इतनी हिम्मत मैं आज काम है उस व्यक्ति मैं याद रख रहा हूं उसकी वजह यही थी क्योंकि मुझे भी अपनी जिंदगी में शातिर तो मिले मगर ऐसे शातिर नहीं मिले जो पहली बार में अपना परिचय देने में अपने बारे में इतनी बातें नेगेटिव जो हैं वो भी बता सके वो भी मतलब सारी ही बातें नेगेटिव और, और सक्ची, सक्ची, में इसमें बहुत हिम्मत की जरूरत थी हा? और मैं तो ये कहूंगा कि ये साफ और हिम्मत उसके स्पष्ट दिल को दिखाती है यानी ये दिखाती है कि वो आदमी दिल का कितना साफ है और आज की डेट में वो एक अच्छे व्यक्ति है हाँ, obviously, आज के में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं मतलब मुझे तो कम से कम से दिन उनके साथ जो संपर्क रहा उसमें नहीं रहा हालांकि ये था कि जब वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो मैंने प्रयास किया कि वो उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सीमित हो जाए परंतु उन्होंने माइक अपने हाथ में दबाकर रखा और मुझको <laughs> इशारा कर दिया की चुप रही थोड़ी देर तो खैर साहब लेकिन अच्छा हुआ जो उनको बोलने का पूरा मुझे बहुत खुशी है कि मैंने उनको मौका दिया और बात भी हुई अच्छी अच्छा साहब एक तो ये मिले उसके बाद आपको बताऊं कि वहाँ पर उस ट्रेनिंग के दौरान मुझे कुछ लोग मिले जो भारतीय सेना के किसी ना किसी अंग से रिटायर होकर के आए थे और साहब उन लोगों में जो जज्बा था ना वो देखने लायक था जब वो अपने अतीत की बात करते थे तो साहब मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि उनके चेहरे पर जो चमक, दमक और गौरव दिखाई पड़ता था वो अद्वितीय था अच्छा साहब उसके बाद एकाद लोगों के अंदर तो ऐसे विशिष्ट गुण नजर आए जैसे एक सज्जन मिले जिन्होंने ये बताया कि वो बाकायदा अखाड़े में लड़ने वाले पहलवान वाह। एक सज्जन ने बताया कि वो अच्छे खासे बॉक्सर रह चुके हैं। वाह। एक सज्जन ने बताया कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अच्छा, आप मोटिवेट हुए उनसे? <laughs> वो उनके बारे में बताऊंगा अभी उनकी भी एक घटना है हाँ। और साहब ऐसे तो बहुत से लोग मिले जिन्होंने अपने सपने अपनी इच्छा यानी कि जब उनसे पूछा गया कि आप कैसी क्या सुपर पावर चाहेंगे तो बहुत से लोगों ने अपनी सुपर पावर में यह कहा कि मैं अपने अतीत में जाना चाहूंगा सुधारने के लिए तो हाँ शायद ये आप जो कहा ना सुधारने के लिए मैंने भी यही सोचा परंतु आप जानते हैं उनमें से अधिकांश का जवाब क्या था अतीत में जाऊंगा क्योंकि मैं अपने बचपन को फिर से जीना चाहता हूं ओहो। तो साहब आप देखिए कि बचपन को फिर से जीने की इच्छा हम सबके अंदर है और साहब वो बचपन को जीने की इच्छा चमत्कारिक रूप से उभर करके सामने आई हाँ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो डीप अतीत में जाना चाहेंगे यानी उनका कहना यह था कि वो अतीत में जाकर के उन चीजों के बारे में जानना चाहेंगे जो कि उस जमाने में थी यानी कि वो वास्तव में आज से हजार दो हजार साल पहले की दुनिया में जाना चाहेंगे अच्छा एक आश्चर्यजनक बात आपको बताऊं जब हमने ये सवाल पूछा कि आप जब टाइम मशीन की बात हो रही थी किसी एक व्यक्ति ने भी इन 400 लोगों में ये नहीं कहा कि वो फ्यूचर में जाना चाहेंगे अरे? और ना ही किसी एक व्यक्ति को छोड़ करके और किसी ने नहीं कहा कि वो दूसरी दुनियाओं को देखना चाहेंगे अच्छा। तो अब साहब इससे मुझको तो ये लगा कि या तो भविष्य में झांकने से हम सब डरते हैं शायद मतलब हो सकता है कुछ बहादुर लोग रहे हों और ये इच्छा उनकी बहुत दबी हो इसलिए उन्होंने उसको अपनी सबसे बड़ी इच्छाओं में नहीं जिक्र किया मगर शायद दूर भविष्य को देख पाना इसकी एक सुपर पावर कल्पना में भी मांगना उन्होंने उचित नहीं समझा या लोग इतने समझदार होंगे कि प्रेजेंट में जीना ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत हैं बात तो सही है मगर शायद आई डों हम भी नहीं जानते हूँ की एक बात है आप भी विचार करिएगा क्यों नहीं लोगों ने कहा अच्छा एक आपको बात और मजे की एक लोगों ने ये कहा कि हम एक वो उसको उड़ने वाला कालीन चाहते चाहते क्यों उड़ने वाला हैं बोले कि साहब हमारे घर परिवार रिश्तेदार बच्चे दूर हैं और हम उनसे मिलने जाना चाहते हैं परंतु वहां जाने का समय हमारे पास नहीं है तो इसलिए हम चाहते हैं तो इसका मतलब वो उड़ने वाला कालीन और टेलीपोर्टेशन की तमन्ना जो थी वो भी एक बार सामने आई तो और कुछ लोगों ने तो शहर में ही टेलीपोर्टेशन की तमन्ना की बोले साहब हम ट्रैफिक से इस कदर परेशान हो गए हैं कि हम चाहते हैं भैया घर से निकले और सीधे दफ्तर पहुंच जाए बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल तो अब बात तो सही है साहब मगर अब क्या कहा जाए हैदराबाद जैसे शहर में ट्रैफिक की बहुत भीषण समस्या है तो ये समस्या लोगों के लिए एक दिवा स्वप्न जो वो देखते हैं ना उसके रूप में सामने आई अच्छा कुछ लोगों ने ये कुछ महिलाओं ने खास तौर से ये कहा कि साहब मैं चाहती हूँ उनसे सवाल ये था कि आप क्या चाहती हैं क्या करना चाहेंगी तो उन्होंने कहा मैं अपने बच्चों के लिए एक सबसे अच्छी माँ बनना चाहूँगी साहब नहीं यार वह नहीं है क्यों सबसे अच्छी माँ क्या होता है की तो मतलब तो मतलब मतलब उनके अंदर एक गिल्ट अपराध का भाव है क्यूँकी वो जो उनको कर रही है। मुझे नहीं मालूम किस कारण से परंतु उनको ऐसा लगता है की शायद उनको अपने बच्चे के लिए जो करना चाहिए, शायद वो उतना सब कुछ नहीं कर पा रही है, तो ये उनके अपराध भाव को यानी जो उनके मन के अंदर दबा हुआ अपराध भाव है वो सामने आ रहा था यानी सीधी सादी भाषा में आपकी ये जो अलंकारिक भाषा है इसको छोड़ दें अगर गिल्ट की बात कर रहा हाँ, गिल्ट तो गिल्ट तो अंग्रेजी में हुई मैं अब ऐसे लोग मिले एक आध लोग मिले साहब जिन्होंने जब उनसे ये पूछा गया की आपके जीवन में आपने क्या पाया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने क्या पाया उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने बच्चों को एक उच्च पद पर स्थापित करने पाया और उन्होंने कहा कि यही मेरी जिंदगी का अचीवमेंट है मतलब उनके बच्चे ऑलरेडी ऑलरेडीब्लिश हो गए या हाँ, कर रहे नहीं, है? ओ, हैं? नहीं हो गए कुछ लोग थे ना जो पचास और पचपन की उम्र के थे वो भी बहुत अच्छी बात है साहब यहाँ पर फिर मेरा एक सवाल है क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ इस नजरिए से नापना चाहेंगे या मैं इसको इस तरह से रखूं? क्या इसको इस तरह से नापना उचित होगा क्यों क्योंकि बच्चों की अपनी जिंदगी है उन्होंने अपनी जिंदगी में जो पाया उसमें आपका दिया हुआ मात्र सहयोग है बाकी जो भी उन्होंने किया वो उनके अपने कर्म है। उन्होंने अपनी मेहनत की एफर्ट किया और उससे उन्होंने जो भी पाना था वो पाया सवाल ये है कि क्या उसका श्रेय आपको मिल सकता है ये तो हम नहीं जानते साहब मेरे हिसाब से तो, भाग्य की भी तो बात लोग करते हैं। नहीं नहीं वेट, वेट, वेट। करना चाहूंगा मैं यहाँ पर व्यक्ति पर ही केंद्रित रहना चाहूंगा मगर मैं केवल ये कहूंगा कि ये बताइए कि अगर यदि आपका बच्चा कुछ करता है तो उसमें आपका रोल कितना है क्या आप उसको प्राइमरी रोल मान सकते हैं साहब मैं आप लोगों के ऊपर सोचने पर छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका जवाब हर व्यक्ति के लिए फर्क होगा अच्छा फिर एक दो लोगों से जब बात हुई यानी उसी में प्रस्तुति करने वालों में कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना यह था कि साहब मैंने अपना जीवन होम कर दिया है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो साहब तो ऐसे तो वास्तव में बहुत से लोग हैं होम कर दिया है मगर यहाँ पर मैं होम होम शब्द फिर आपत्ति कर रहा हूं। आपने होम नहीं किया है है वो क्या है जिस, जो आप कहना चाहेंगे क्या उसको आप एक कर दिया है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट चाहेंगे तो ये हुआ का मामला नहीं मैं यही बात बताना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट आप उसको नहीं कहना ना, चाहेंगे ना, मगर ना, आप जब होम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कुर्बानी हाँ, बच्चों के लिए कुछ करना कुर्बानी है क्या क्या वो कर्तव्य नहीं है कर्तव्य है यार मतलब हम लोगों को तो, तो उसको लगता है कि कुर्बानी तो उसको होम करना कैसे कह सकते हैं मेरा प्रश्न सिर्फ यह है चलिए साहब ये तो एक बात हो गई अब चलिए ये तो बहुत से लोगों से बातें हुई वो आपको बताएं अब आपको बताएं साहब उस कार्यक्रम में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताई गई और बहुत सी चीजें लोगों से डिस्कशन हुए बातें हुई उसमें एक जगह पर टीम बनाने की बात हुई क्या करने को वो टीम का कुछ डेफिनेशन बता रहे अच्छा। थे और वैसे कैसे टीम बन सकती है हाँ वो समझाने के लिए हम सब बनाते रहे बहुत हमने कोशिश किया लोगों से टीमें बनवाने की डेफिनेशन थ्योरी प्रैक्टिस ये सब बातें की अब आपको एक इसका मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं हुआ ये कि एक रोज शाम को यानी कि जब पूरा दिन समाप्त होने जा रहा था तो हमारे एक सहभागी जो थे उन्होंने एक वक्तव्य जो हमारे किसी मतलब फैसिलिटेटर ने दिया उस पर बहस शुरू करती अब साहब हम फैसिलिटेटर्स के लिए एक बहुत सीधा सा बात कही जाती है कि आपको अपने मन से कुछ नहीं कहना है। मतलब इस तरह के जो कार्यक्रम उसमें अपने मन से कुछ नहीं कहना है। जो कार्यक्रम में है हम उतनी ही बात कर सकते हैं ठीक है। तो साहब वो फैसिलिटेटर साहब जो थे उन्होंने कोशिश किया कि वो वहीं पर टिके रहे मगर वो जो हमारे सहभागी थे वो लगातार उस पर बहस करते रहे तो अल्टीमेटली इन्होंने जो फैसिलिटेटर महोदय थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपकी बात जो है उसको हम लोग क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद बाहर चलकर इस बारे में बात कर लेंगे और तब तक बाकी कम से कम पूरी क्लास को तो आप डिस्टर्ब ना करें ये बात तो समाप्त होने दें मगर वो साहब नहीं माने नहीं। पूरी क्लास ने इस बात को बहुत बुरा माना और हर बार जब फैसिलिटेटर ने उनको समझाने के लिए कुछ कहा तो पूरी क्लास ने अपना विरोध विरोध उनके फैसिलिटेटर के पक्ष में तालियां बजाकर प्रकट किया। खैर अगले दिन हुआ ये कि साहब इस कार्यक्रम में बहुत से बार बहुत बार ऐसे अवसर आते थे जबकि अलग अलग ग्रुप्स जो थे वो अपने बातें प्रेजेंट करने के लिए आते एक साथ। थे एक साथ तो मतलब उनको दे हैड टू फंक्शन क्लास में चार टीमें थी और चारों टीमें अलग अलग अपना फंक्शन कर रही थी आप विश्वास नहीं करिएगा कि सडनली वो चारों टीमें जो थी वो एनर्जाइज हो गई यानी उन सज्जन को छोड़ करके <laughs> हमारे साथ जो बत्तीस बत्तीस नहीं है मेरे ख्याल से छत्तीस या चालीस लोग थे हाँ। तो बाकी पैंतीस या उनतालीस लोग जो हैं कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती क्या हुआ जो बहसबाजी वो शांत हो गए उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेशन ही नहीं किया हम लोगों ने काफी कोशिश किया कि उनको खींच कर लाए मगर उन्होंने कि लोगों ने ही नहीं, नहीं। नहीं, उनकी टीम ने ही उनको बाहर कर दिया हम उसमें ज्यादा प्रयास भी नहीं कर सके ये शायद हमारी असफलता थी मगर खैर हम बताना ये चाहते हैं कि अगर आपको याद हो तो चक दे इंडिया में वो जो जो शाहरुख खान साहब थे वो जब टीम बना रहे थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किए थे कि वो सब लोग मिलजुल कर एक टीम में खेलें मगर टीम बनी कब जब सारी लड़कियां मिल कर के एक गुंडों का, गुंडों का गुंडों के दल का मुकाबला करने हाँ। लगी हाँ। टीम वहां पर फॉर्म हुई यहाँ पर भी हमारी क्लास की टीम तब फॉर्म हुई हाँ। जब पूरी क्लास हाँ। उस एक व्यक्ति के विरुद्ध खड़ी हो गई मैं वास्तव में उन सज्जन की भी प्रशंसा करूंगा कि उनके अंदर इतनी क्षमता थी कि उन्होंने पूरी क्लास का विरोध झेला हाँ। मगर खैर वो प्रशंसा अपनी जगह पर मैं तो आपको केवल उस टीम फॉर्मेशन के बारे में बता रहा था जब एक कॉमन शत्रु होता है ना तो हम लोग सब एकजुट हो जाते हैं ये मुझे वहां पर सामने देखने को मिला उसके बाद साहब आपको एक अपने बारे में अपनी तारीफ भी बता दू साहब हाँ भैया अपनी <laughs> तारीफ देखिये ये भी मैंने वहीं सीखा हाँ ये भी वहीं तो, सीखा तो, तो, कि तो, तो, अपनी तारीफ अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा ये ये ना आप डायलॉग बोलते बोलते बहुत लोगों अब बोर, बोर नहीं कर रहा हूँ साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बात अब लिखत पढ़त में है भैया की अगर जो अपनी तारीफ करनी है तो जाओ जाकर अपनी प्रशंसा करवाओ करो और अगर कोई आपकी अच्छी बात है तो उसको सबको बताओ साझा करो आपको यह बताऊं हम लोगों ने किसी से पूछा कि भाई साहब आप लोगों का कोई रोल मॉडल या आपका कोई मैंटोर है क्या जिसने आपको यहां तक आने में मदद की हो आप विश्वास नहीं करेंगे साहब उसमें से एक सहभागी ने कहा आज तक तो नहीं था साहब परंतु आज से है आप क्या जानते हैं हाँ। साहब वो, हाँ। वो संकेत संकेत तो जी मेरी ओर था तो साहब हम तो तो तो तो खुश हो हो ही ही गए गए हुए वैसे भी <laughs> थोड़े से और तो साहब ये अब ये बातें हुई और इसके बाद आपको बताएं बातें तो बहुत सी हुई मगर वो उसके बाद अलग अलग मौकों पर उनकी चर्चा करेंगे आज की चर्चा यही पर रोकते हैं अरे लेकिन ये बताइए इतना लंबा प्रोग्राम चला सुबह से लेकर शाम तक हम यहाँ घर में सूख जाते थे हमारा खाना पीना छूट गया था पता है? इतना साथ रहने की आदत थी कि आप चले जाते थे तो घड़ी बोलती थी खाना खा लो दिन का भोजन कर लो दिन में वो जो अल्सा के सोफा हमको पकड़ के सुला लेता था वो ख़त्म हो गया खाने का टाइम गड़बड़ा गया और पता नहीं क्या हो गया ये क्या बात थी भाई देखिए आदत हो जाती है ना जैसे कि अब, अब दिन में सोने की आदत अब साहब 10 साल से रिटायर होने के बाद तो दिन में सोने की बढ़िया आदत पड़ चुकी है आपको ये बताएं इस एक महीने में हमें पार्टिसिपेंट्स के सोने से ज़्यादा खतरा <laughs> ये था कि भैया क्लास में लंच टाइम के बाद हमको ना नींद आने लगे तो आपको सच बताएं बताए हम तो ये कोशिश करते थे कि लंच टाइम के इमीडिएटली क्लास है ना वो हम ही ले लें यानी कि दूसरे महोदय जो हैं उनको सेकेंडरी पोजीशन दे दें तो चलिए प्रयास किया काफी जगहों पर सफल भी रहे और धन्यवाद यह है कि सोए नहीं <laughs> <laughs> अच्छा हाँ साहब आपको बता दे पिछले हफ्ते का गाना था दीवाना हुआ बादल दी� यही हाँ। अंगड़ाई दीवाना हुआ ये था हाँ साहब तो गए थे कोई बात नहीं तो अब इस हफ्ते का गाना देखिए हम लोग अपने जोश को कम नहीं होने देंगे इस गाने को भी काफी लोगों ने पहचाना काफी लोगों ने क्या मैं तो यह कि जिन्होंने भी वो तो हर गाना पहचान जाता अरे साहब बहुत तारीफ बहुत की बात है मतलब और मैं तो यही कहूँगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मगर सच में लगता है की पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान ज्यादा था नहीं हम लोग देखिए देखिये आपने भी किया होगा हम लोग जब पढ़ते थे ना तो साथ में रेडियो का चलना एक आवश्यक भाग होता था ओके ओके ओके चलिए भीम भीम भीम भीम आ आ आवश्यकता मास्टर जी की आ गई चिट्ठी चिट्ठी में से निकली बिल्ली चिट्ठी में से निकली बिल्ली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 अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती मगरबत्ती, अगरबत्ती मगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती कछुआ अगर छाप <स्थारी> आग पे बैठा पानी ताप अगर छाप आग पे बैठा पानी ताप ताप चढ़े तो कंबल तान वीआईपी वी बनियान वीआईपी अंडरवेयर बनिया आ आ, ए ए आ, आ ए ए मास्टर जी की आ चित्थी, चित्थी में से निकला मच्छर अरे चिट्ठी में से निकला मच्छर सुनते तो भैया इस हफ्ते का ये जोश भरा गाना तो अब इन भाई साहब के गाने के बोल पहचानिए और और और देखते हैं आप तक पहुंच पाते हैं आप तक पाते इसके साथ ही आज आपसे आपसे बातें बातें समाप्त करता हूं और बातें तो करता तो भी कि बातें करते रहिए तो बातें चलती रहेंगी आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए आभारी हूँ और अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे मच्छर की दो लंबी मुछ पे बांधे दो दो पत्थर मच्छर की दो लंबी पे बांधे दो दो पत्थर पत्थर पे एक आम का झाड़ मुझ पे लेकर चले पहाड़ पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी जोगी की एक जोगन होगी गठरी में लागा चोर मुसाफिर देख चांद की ओर पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी जोगी की एक जोगन होगी जोगन कूटे कच्चा धान वीआईपी <coughs> वीआईपी अंडरवियर बनियान वीआईपी अंडरवियर बनियान बेम तका तकादम बेम तका तकादम तक तक बेम दम आ आ इए, आ, आ इए, मास्टर जी की गई चिट्ठी चिट्ठी चिट्ठी में में से निकला में से निकला निकला निकला चीता चीता चीता थोड़ा काला, थोड़ा काला पीला है शर्मिला अरे थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा काला पीला चीता निकला है अरे वावा चाल देखो घूट डाल के चलता है मांग में सिंदूर भरता है माथे रोज लगाए बिंदी इंग्लिश बोले मतलब हिंदी अगर है बट पर मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदी इंग्लिश बोले मतलब हिंदी हिंदी में छान। बनिया वी आई पी अंडरवेयर बनिया